शो no टॉक, रहीमन धागा प्रेम का नंबर सेवन रंजन ने पूछा है कि भगवान आप क्या कर रहे हैं क्या मुझे पागल बनाए दे रहे हैं अकारण हंसती हूं अकारण रोती हूं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 अंग्रेजी में कुक्कु शब्द कोयल के लिए भी उपयोग होता है और झक्कियों के लिए भी पागलों के लिए भी बड़ी प्यारी बात है कोयल पागल ही है नहीं तो ऐसे मतभरे गीत गाए इस रसहीन जगत में इस मरुस्थल जैसे जगत में ऐसा रस बरसा है पागल ही है इस व्यर्थ के शोरगोल में ऐसी मधुवाणी कोयल के गीत निश्चित ही वैसे ही हैं जैसे मीरा के चैतन्य के कबीर के मगर ये सब पागल हैं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 और प्रथम पुरस्कार उस घड़ी को मिला जिस हर घंटे पर भगवान निकलते और कहते हैं कुक्कू कुक्कू रंजन तो तो कुक्कू है ही अब होने को कुछ बचा नहीं जो हो गया हो गया बीती ताही बिसार थे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 अनंत जो जिसके पास है वही तो दे सकता है मैं गीत देता हूं इसमें कुछ खूबी की बात नहीं हृदय गीतों से भरा है मजबूरी विवश गीत देने ही पड़ेंगे फूल खिलेगा तो गंध को उड़ना ही होगा दिया जलेगा तो किरणें फूटेंगी सूरज निकलेगा तो सुबह होगी सुबह होगा तो पक्षी गीत भी गाएंगे फूल भी खिलेंगे हवाओं में ताजगी भी आएगी ये सब होगा ये कोई सूरज करता नहीं तुम सब इतने अपूर्व प्रेम से मेरे पास इकट्ठे हो गए हो कैसे कोई सूरज तुम्हें दिखाई पड़ा तुम्हारे भीतर भी कोई गीत गूंज उठा तुम्हारे भीतर भी कोई गंध उठने लगी तुम्हें किसी किरण ने छुआ कोई रस तुम्हारे गले में आया तुमने कुछ स्वाद पाया तुम चले आए हो कि मेरी मजबूरी कि जो मेरे पास है दूंगा और लोग भी क्या करें उनके पास गालियां हैं उनकी गालियों पर नाराज मत होना उनकी गालियों पर दया करना वे कर भी क्या सकते हैं उन्हीं शब्दों से गीत बनते हैं उन्हीं शब्दों से गालियां बनती शब्द तो वही होते हैं उनके भीतर कुछ इतना विषाद है कुछ इतनी पीड़ा है उनके भीतर कुछ इतने घाव हैं, जिंदगी उनकी इतनी हताशा निराशा से भरी कि वहां से गालियां ही उठ रही उनके भीतर गालियां उतनी ही स्वाभाविक हैं। मेरे गांव में मेरे सामने ही एक सज्जन रहते आए दिन उनका झगड़ा ने किसी न किसी से हो ही जाए किसी न किसी बात पे हो ही जाए मैं बैठा बैठा ये बरसों देखता रहा धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि झगड़ा होना एक अनिवार्यता है वो बच नहीं सकते झगड़े से उनके भीतर झगड़ा उबलता रहता है वो सिर्फ बहाने की तलाश में रहते हैं। तो कोई भी बहाना, कोई भी छोटी मोटी बात और पर्याप्त थे उनके लिए जो किसी के लिए भी पर्याप्त ना हो जो कोई सोच भी ना सके ये कोई झगड़े की बात और भी एक मजा मैंने देखा कि वो इसको झगड़ा नहीं मानते थे वो तो एक दिन बीच में पुलिस वाला आ गए उनकी और उनके सहयोगी की सुनार का, का काम करते उनके और उनके सहयोगी की बातचीत होगी, बातचीत बढ़ी एक दूसरे के बाल एक दूसरे ने पकड़ लिए छीना झपटी हो रही मारपीट हो रही भीड़ खट्टी हो गई भीड़ तो ऐसी चीजें देखने में बड़ी उत्सुक होती मुफ्त मुफ्तमय तमाशा देखने मिल रहा हो तो कौन सर्कस जाए कौन सिनेमा जाए? हजार काम छोड़ के आदमी खड़े हो जाते भूल ही जाते कितने जरूरी काम हो पत्नी बीमार पड़ी हो डॉक्टर को बुलाने निकले थे भूल ही गए सब्जी लेने चले थे भूल ही गए घर में चाहे मेहमान बैठे हों, मगर ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता और छोटे गांव में बस ये छोटी मोटी घटनाएं तो घटती हैं मनोरंजन के लिए और तो कुछ खास है नहीं न टेलीविजन है न बड़े बड़े हॉटल हैं जहां कैबरे तो होता हो न मल्ल युद्ध होते न मोहम्मद अली आते कुछ भी तो नहीं होता बस कभी कभी ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं तो सारा मोहल्ला इकट्ठा था रास्ते का ट्रैफिक छोटा सा रास्ता कि दो बैलगाड़ी भी आ जाए तो फंस जाए तो ट्रैफिक रुका हुआ है तांगे वाले चिल्ला रहे हैं कि उनकी ट्रेन चूकी जा रही है लोग रास्ता नहीं छोड़ रहे और वो दोनों बीच रास्ते पर एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं एक दूसरे के बाल पकड़े हुए पुलिस वाला बीच में आया और कहा कि लड़क्यों रहे हो मैं अपने दरवाजे पर बैठा देख रहा हूं उन सज्जन का लड़ कौन रहा है अरे ये तो बातचीत हो रही तब मैं समझा कि ये बातचीत है पूछ लो इससे उन्होंने अपने सहयोगी से कहा उसने भी कहा हाँ बातचीत ही हो रही ऐसी बातचीत तो होती ही रहती इसमें झगड़ा क्या है एक दिन बस में मुल्ला नसरुद्दीन किसी व्यक्ति से गाली गलौज पर उतर आया और फिर उसकी उससे हाथापाई भी होने लगी लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और कहा यू मत लड़ो और कम से कम ऐसी गंदी गालियां तो ना दो कम से कम मां बहन की गालियां तो मत दो देखते नहीं बस में महिलाएं बैठी मुल्ला न सूझ देने का महिलाएं बेशक उतर जाएं लड़ाई बहुत जरूरी ऐसी की इन महिलाओं की ना घर में शांति से जीने देती ना बाहर कोई काम शांति से करने देती ये काम शांति से कर रहे थे वो। ये जो मारपीट की नौबत आ रही थी ये जो मां बहन की गालियां चल रही थी लोगों की अपनी समझ है तुम पूछते हो आपको लोग कब समझेंगे आप गीत देते हो और लोग गालियां लौटाते अनंत यही उन्होंने सदा किया है। वे अगर गालियां न लौटाएं तो मैं चौंकूंगा कि क्या हो गया मामला क्या है क्या मेरे गीत उन्होंने सुने नहीं क्या उनको मेरे गीत जचे नहीं रुचे नहीं भाए नहीं क्या मैं बहरों से बोल रहा हूं क्योंकि गालियां क्यों नहीं आई गालियां आनी ही चाहिए मुल्ला नसुद्दीन और उसकी पत्नी दोनों स्टेशन गए थे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे स्टेशन पर बजन नापने वाली मशीन लगी थी जिस पे खड़े हो जाओ दस पैसे का सिक्का डालो टिकट निकला है मुल्ला जल्दी से खड़ा हुआ टिकट निकली इसके पहले कि वो उठाए पत्नी ने झपट के टिकट उठाई टिकट में लिखा हुआ था कि आप महान वीर पुरुष हैं जीवन में आपको कभी भय नहीं सता था जीवन में आप टूट जाएं मगर झुकते नहीं आप में महान आत्मबल है संकल्प की संपदा परमात्मा ने आपको दी पत्नी ने कहा हम और दूसरी तरफ टिकट उल्टी और उस तरफ आया था 180 सौ वजन पत्नी ने कहा और वजन भी गलत है वो जो कहा है पहले वो तो गलत है ही और वजन भी गलत है लोग तो हर चीज में झगड़ा करने को तैयार हैं अब पत्नी इस टिकट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकी इसमें भी उसने ऐतराज उठा दिया कि दोनों बातें गलत है और मुल्ला क्या कहे पत्नी से कुछ कहे तो वही अभी झगड़ा खड़ा होता है दस पैसे में महंगा पड़ जाए बीच सड़क पर स्टेशन पर अभी भीड़भाड़ भाड़ इकट्ठी हो जाए इसलिए तो बेचारा कह रहा है कि ये महिलाएं ना घर में शांति से रहने देती न बाहर अपनी हैं वो भी सताती हैं दूसरों की हैं वो भी सताती हैं जानदेव को वहीं डर कि महिलाओं की वजह से गाली तक नहीं पक सकते, तो आदमी को स्वतंत्रता है या नहीं वाणी का तो स्वतंत्र बिल्कुल विधान में लिखा हुआ है तो गीत गाओ कि गाली बको यह तो स्वतंत्रता है जन्म सिद्ध अधिकार आदमी का इसमें कुछ नाराज होने की जरूरत नहीं मैं जो कह रहा हूं अगर तुमने उन्हें भाव से सुना तो गीत नहीं तो उन्हें बड़ी चोटें क्योंकि मैं परंपरा के विपरीत बोल रहा हूं मैं थोथे पांडित के विपरीत बोल रहा हूं चंदुलाल एक तोता खरीदने गए थे बड़े फंस गए इतना महंगा तोता पड़ेगा ऐसा नहीं सोचा था लेकिन नीलामी हो रही थी और बोली बढ़ती गई तीन सौ रुपये पर बोली खत्म हुई छाती बैठ गई चंदूलाल की तीन सौ रुपये दे देने समय नीलाम करने वाले से पूछा कि भाई एक बात तो और पूछ लू तीन सौ रुपये तो ठुकी गए जो हुआ सो हुआ जोश खरोस में बोल गया बोली क्योंकि बोली बढ़ती गई मैं ऐसा कुछ हार जाने वाला नहीं चाहे जान चली जाए मगर ये तोता बोलता करता है कि नहीं उसने कर आप भी क्या बातें कर रहे हो बोली आपके खिलाफ कौन बोल रहा था यही तो थाता आपका 25 ये कहे 30 आपको 35 ये कहे 40 वो तो ये कहो कि इसको बस 300 तक गिनती आती नहीं तो आज तुम्हारी फांसी लग जाती इससे आगे इसको गिनती नहीं आती अब तुम सिखा लेना मैं पंडितों को तोतों से ज्यादा नहीं समझता उनको उतना ही आता है जितना किताब में लिखा हुआ है और किताब में क्या खाक लिखा हुआ है किताब में उतना ही लिखा हुआ है जितना बुद्धि पकड़ सकती और बुद्धि क्या पकड़ सकती जो असली है वो तो छूट ही जाता है परंपरा के मैं विपरीत हूं शास्त्रों के मैं विपरीत हूं संस्कारों के मैं विपरीत हूं तुम्हारी सामाजिक अंध रूढ़ियों के में विपरीत हूं लोग नाराज ना हो तो क्या हो और जब नाराज हो तो उनसे गालियां निकले स्वभाव था मुझे वे पचा नहीं पाते मुझे पचाने के लिए भी थोड़ा उदार हृदय चाहिए जरा छाती चाहिए पागल खाने गए थे चंदुलाल देखने जैसे ही चंदुलाल को पागलों ने देखा एक पागल ने कहा आइए आइए कहिए कैसा लगा यहां आपको चंदुलाल ने कहा बस कुछ ना पूछिए मुझे देख के आप सभी पागल इतने प्रसन्न हैं कि क्या कहूं ऐसा मेरा स्वागत जीवन में कभी कहीं हुआ ही नहीं और बात बड़ी बेबूझ लगती क्योंकि मैंने तो सुना था कि यहां जो भी पागलों को देखने आता पागल उसे काटने दौड़ते वे पागल हंसने लगे चंदुलाल ने कहा कि समझाओ क्या बात है हंसते क्यों हो तो एक पागल ने कहा कि, कि भाई बात यह है कि हम प्रसन्न क्यों ना हो आखिर हमें जैसे अपने ही जैसे आदमी कभी कभी देखने को मिलता आपको देख के आत्मा को जो शांति मिली आपको देखते ही सम पहचान गए कि है अपनी जात का अपने वाला बहुत कम लोग मेरी बात को पछा पाएंगे मैं किसी की भी जात का नहीं हूं न हिंदू की न मुसलमान की न जैन की न ईसाई की न बौद्ध की न सिख की न पारसी की मैं किसी की जात का नहीं ये सब जाते हैं पागलों की मैं किसी तरह के पागलपन का सहयोगी नहीं मैं सब तरह के पागलपन के विरोध में हूं इससे अड़चन फिर मैं जो कह रहा हूं वह जो लोग ध्यान कर रहे हैं केवल वे ही समझ सकते हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ ध्यान की भाषा में निष्णात लोगों को ही समझ में आ सकती है। मेरे गीत ध्यान के गीत है ध्यान के फूल तुम भी ध्यान में उतरोगे नाचोगे गाओगे तुम भी मस्त होगे ध्यान में तो ही मेरी बात तुम्हें तत्क्षण समझ में आ जाएगी नहीं तो जमीन आसमान का फासला रहेगा चंदुलाल ने एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन से कहा बड़े मिया आपने जो नई भाषा सीखी उसका कोई गीत सुनाइए आप तो जानते ही हैं नसरुद्दीन बोला मुझे गाना नहीं आता फिर भी आप मजबूर करते तो सुना देता हूं गीत में खत्म होने पर चंदुलाल ने प्रशंसा की और लोगों ने भी बड़ी प्रशंसा की लेकिन चंदुलाल आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे बड़ी जिज्ञासा से उन्होंने पूछा बड़े मिया गीत का अर्थ बताएंगे क्या नसरुद्दीन ने कहा अर्थ आप न पूछें तो अच्छा नहीं नहीं इस करुण गीत के अर्थों से मैं वंचित न रखी हमारी तो आंखों में आंसू आ गए ऐसी हार्दिकता से ऐसे भाव से आपने गाया हमारे तो हृदय में हिंडोला उठ गए इस करुण गीत का अर्थ तो आप बताओ ही बिना ही अर्थ समझे हम पे इतना प्रभाव हुआ है अर्थ समझ जाए तो इस गीत की आत्मा भी हमारी समझ में आ जाए नसरुद्दीन ने कहा फिर भी मैं कहता हूं भाई साहब ना पूछिए अर्थ तो अच्छा नहीं माने चंदुलाल और भी लोग जिद पकड़ गए तो नसरुद्दीन ने कहा जैसी फिर आपकी मर्जी तो फिर सुनिए मैंने चीनी भाषा में एक से लेकर 100 तक गिनती पढ़ी थी मैं जो भाषा बोल रहा हूं वह ध्यान की भाषा है जब तक तुम्हें भी ध्यान की थोड़ी सी अनुभूति ना हो तब तक, तक बहुत असंभव है कि तुम्हारा मेरे साथ तालमेल बैठ सके तुम मेरे साथ असुविधा अनुभव करोगे बेचैनी अनुभव करोगे अशांति अनुभव करोगे मेरी भाषा शिष्यों के लिए है विद्यार्थियों के लिए नहीं सन्यासियों के लिए है पृथक जनों के लिए नहीं सामान्य के लिए नहीं और यह बड़ी मुश्किल बात है लोग कहते हैं हम आपकी बात समझ लें तो फिर सन्यास लें हम आपकी बात समझ लें तो ध्यान भी करें जब तक समझ में ना आए हम कैसे ध्यान करें और कैसे सन्यास करें और वो भी ठीक ही कहते तर्क दुरुस्त है बात पते की और मेरी मुश्किल भी समझो मैं कहता हूं मेरी बात समझ में ही तब आए जब तुम ध्यान करो मेरी बात गले ही तब उतरे जब तुम संयस्त हो जाओ मेरी भी मजबूरी है उनकी भी मजबूरी उनका कहना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि जब तक मैं तैरना ना सीख लू तब तक पानी में ना उतरूंगा तैरना सिखाने वाला कहेगा पानी में तो उतरना ही होगा तैरना सीखने के लिए भी पानी में उतरना ही होगा उथले में सही आज कोई तुम्हें सागर में नहीं ले जाता हूं उथले में उतरो आहिस्ता आहिस्ता उतरो किनारे किनारे रहो रस्सी बांध के उतरो तुम भी तुम्बिया बांध लो मगर उतरो तो और फिर मैं हूं डूबने लगोगा लगोगे तो बचाऊंगा घाट के पास ही रहो चिल्ला सको भीड़ है कोई ना कोई बचा लेगा बहुत दूर ना जाओ मगर उतरना तो पड़ेगा लेकिन तुम कहो कि नहीं मैं जब तक तैरना ना सीख लू मैं पानी में उतरने वाला नहीं मुल्ला नसुद्दीन सीखने गया था तैरना संयोग की बात और अक्सर ऐसा हो जाता है सिखड़ों के लिए सिखड़ों को बड़ी दिक्कतें आती साइकिल सीखी चलानी कभी गिरोगे और बड़ी हैरानी होती कि दूसरे लोग चले जा रहे हैं बैठे हुए औरतें बच्चे बूढ़े दो चकों पे चले जा रहे हैं चमत्कार कर रहे हैं बिल्कुल ना कोई गिरता ना कुछ मजे से गप करते हुए गाना गाते हुए फिल्मी धुन और क्या मजे से चले जा रहे हैं ना कोई रास्ते का नियम मानते कि बाएं चलेंगे चलें कि बीच में चलें साइकिल वाले तो कोई नियम मानते ही नहीं तो कहीं से भी निकल जाए मगर तुम जब चलाना सीखोगे तब पता चलेगा गिरोगे हड्डी पसली टूटेगी कम से कम घुटने तो छिलेंगे कपड़े तो फटेंगे और तुम बड़े हैरान होगे कि बात क्या लोग क्यों सदे चले जा रहे हैं और एक दिन तुम भी सदे जाओगे एक दो चार दफा गिरोगे मगर शुरू शुरू में गिरना जैसे जरूरी आवश्यक आदमी इसलिए नहीं गिरता कि साइकिल चलाना कोई कठिन कला है आदमी इसलिए गिरता है कि जो चलाना नहीं जानता वो घबराया हुआ होता है घबराहट से गिरता साइकिल चलाने से कोई गिरता है साइकिल चलाने में कोई राज नहीं है बड़ा अगर बिना घबराए तुम बैठ जाओ और चल पड़ो एकदम मैंने ऐसी साइकिल चलाई <laughs> जो मित्र मुझे सिखाने आए तो उन्होंने कहा मैं पकड़ू मैंने कहा कि नहीं गिरना होगा तो भी मैं जिम्मेवारी अपनी ही रखूंगा जब इतने लोग चले जा रहे हैं तो मैं भी बैठ के चले जाऊंगा उनका क्या कह रहा है बैठोगे तो बहुत बुरी तरह गिरोगे मैंने कहा अगर गिरे भी तो कम से कम यह तो सांवना रहेगी कि अपना ही चुनाव था अपनी हाथ से गिरे तुम पे तो कोई कसूर ना आएगा वो बड़ी चौंकी क्योंकि मैं बैठा सुबैठे ही उतरते वक्त मुझे जरूर थोड़ी दिक्कत हुई एक झाड़ से सा मुझे साइकिल टकरानी पड़ी क्योंकि मेरे गांव में जो साइकिल मिलती थी चलाने के लिए उनमें न ब्रेक न कुछ ठिकाना नहीं न मडगाड न चेन के ऊपर कोई कवर सीखे सिखाओं के लिए भी बड़ी मुश्किल की चीजें थी वो तो नए सिखड़ों के लिए तो कहने ही क्या जो सज्जन मुझे सिखाने गए थे वो तो बिल्कुल सिर ठोक के रह गए उनका गजब कर दिया तुमने। मैंने कहा गजब की क्या बात जब मैं इतने लोगों को चलते हुए देखता हूं तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके गिरेंगे ना बहुत से बहुत और क्या होगा तो धीरे मैंने नहीं चला उन्होंने कहा वही मैं देख रहा हूं कि तुम इतनी तेजी से गए जैसे जन्मो जन्मों से साइकिल आती <laughs> मैंने कहा एक बात मेरी समझ में आ गई लोगों को चलाते देखकर वही मैंने तैरने के मामले में किया मेरे गांव में एक प्यारे आदमी है उनका काम ही सारे गांव के लोगों को तैरना सिखाना नदी से उनको प्रेम है शायद गांव में ऐसा कोई आदमी हो जिसको उन्होंने तैरना नहीं सिखाया हो जब मैं भी मेरा भी वक्त आया उनसे तैरना सीखने का मैं रहा मुश्किल से कोई सात आठ साल का जब घर के लोगों ने आज्ञा दे दी कि आप तैरना सीख सकते हो तो मैं उनके पास गया उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने उनसे पूछा कि कोई खतरा है अगर मैं खुद ही तैरना सीखूं? उन्होंने कहा खतरा तो है ही डुबकी खा जाओ मैंने कहा वो तो आप भी सिखाएं तो भी खा सकता हूं थोड़ी डुबकी तो खानी पड़ती तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा जान जा सकती है ना उन्होंने कहा अगर इतने तक के लिए राजी हो तो तुम्हारी मर्जी मैंने कहा आप तो सिर्फ किनारे में बैठ कर देखें मुझे जाने थे जब इतने लोग चले जा रहे हैं और कुछ खास दिक्कत नहीं मालूम हुई और मछलियां तक चल रही हैं जिनको कोई तैरना सिखाने वाला नहीं है तो मैं तो आदमी हूं सात साल के ही सही मगर आदमी हुई मछलियां तो सात साल की भी नहीं है मैं तो उतर ही पड़ा थोड़ी झंझट हुई मुंह में पानी चला गया नाक में पानी भर गया बहुत सा मुझे हाथ मारने पड़े लगा कि अब डूबा तब डूबा उन्होंने कहा भी कि बचाने आओ मैंने कहा रुको आखिरी दम तक मुझे कोशिश कर लेने दो कोई जरूरत ना पड़ी उनके आने की मैं खुद ही आ गया किनारे और एक दफा मैं किनारे आ गया तो फिर अर्चन खत्म हो गई उन्होंने कहा कि तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं असल में सिखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि लोग डरते ये मुलाना सुद्दीन सीखने गया तो डरा हुआ होगा सो पैर फिसल गया सीढ़ी पर ही काई जमी होगी भड़ाम से गिरा और उसके के एकदम घर की तरफ भागा उसताद ने कहा जा रहे हो जो सिखाने ले गए थे मुला ने कहा कि आप तो सीख लें तैरना तब आएंगे मगर तैरना कहां सीखोगे उस्ताद ने पूछा उसने कहा अपने कमरे में गद्दी बिछा के उसी पर पटकेंगे जब तैरना सीख लेंगे तब आ जाएंगे अब गद्दियों पर कोई हाथ पैर पटक के तैरना सीख सकता है कितने हाथ पैर पटके अगर थोड़ा बहुत आता हो तो वो भी भूल जाएगा ध्यान भी बस ऐसा ही है कि तुम करोगे तो जानोगे कुछ बातें हैं जो करके ही जानी जाती और कोई उपाय ही नहीं हाँ नहीं कहता कि तुम एकदम से समाधि में चले जाओ इसलिए तो ध्यान के सरलतम प्रयोग खोजें तुम्हारे लिए आहिस्ता आहिस्ता चलो एक एक कदम उठाओ धीरे धीरे भय छूट जाएगा बस भय ही छूटने की बात है अपने ही भीतर जाना है भय क्या तुम तो वहां हो ही नाहक भयभीत हो इसलिए बाहर बाहर घूम रहे हो अपने से ही भयभीत बाहर बाहर घूम रहे हो लेकिन आदमी यह भी मानने को राजी नहीं होना चाहता कि मैं अपने से भयभीत हूं और सीखने में लोग थोड़ी सी कठिनाई अनुभव करते हैं उनके अहंकार को चोट लगती तो वो चाहते हैं कि ऐसे ही किताब से सीख ले न मालूम कितने लोग ध्यान करते हैं किताबों से पढ़ के न मालूम कितने लोग आसन इत्यादि सीखते सोचते इस आशा में कि फिर ध्यान करेंगे आसन वगैरह से ध्यान का कोई लेना देना नहीं ये सब वाह औपचारिकताएं ध्यान का संबंध तो भीतर साक्षी होने से तुम भीतर साक्षी भाव को जगाने लगो तो मेरी बातें तुम्हें समझ में आए, मेरे गीत, समझ में आए। मेरे गीत तुम्हें समझ में आए और मेरे गीत तुम सुनो तो तुम्हारे भी से, तुम्हारे भीतर से भी मेरे प्रति गीत उठे उठ रहे मेरे सन्यासियों के भीतर से गीत उठ रहे रोज रोज उठ रहे लेकिन जो नहीं है मेरे निकट जो कभी यहां आए भी नहीं जिन्होंने कभी मुझे जाना नहीं समझा नहीं पहचाना नहीं उनके भीतर से गालियां ना उठें तो और क्या हो एक गांव में यह घटना घटी गांव के लोहार ने अपने नए शिष्य को समझाया देखो ये गरम लोहा है ये धोकनी और ये रहा हथौड़ा जैसे ही मैं सिर नाऊ निशाना साथ का हथौड़ा पूरी तेजी से चलाना समझे आज्ञाकारी शिष्य ने सब कुछ ध्यान से सुना और लोहार ने जैसा ही सिर हिलाया हथौड़ा उसके सिर्फ चला दिया अब शिष्य गांव का नया लोहार कहा हथौड़ा चलाना था कहां हथौड़ा चला दिया मेरी बातें लोग समझ नहीं रहे हैं मैं कुछ कह रहा हूं वो कुछ समझ रहे हैं कुछ का कुछ समझ रहे हैं एक मिस्त्री मम्मी को मुल्ला नसुद्दीन और चंदूलाल बड़े आश्चर्य से देख रहे थे अजायब घर में रखी थी बड़ी सुंदर पेटी में सजी हुई लाश पेटी के ऊपर लिखा था तख्ती लगी थी बीसी ग्यारह सो चंदुलाल ने काफी सिर खुजलाया काफी सोचा और कहा कि यह शायद उस मकान का नंबर है जिसमें यह व्यक्ति रहता रहा मुल्ला ने कहा अरे चंदुलाल अरे उल्लू के पट्टे उस जमाने में कहीं मकानों के नंबर हुआ करते थे न म्युनिसिपल कमेटी होती थी ना मकान के नंबर होते थे मैं तो समझता हूं ये उस मोटर का नंबर है जिसके नीचे आके इस बेचारे ने अपनी जान गंवाई लोगों का कोई कसूर नहीं है लोग मेरी बातों का अनुमान लगा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और अनुमान में उनकी अपनी धारणाएं समाविष्ट हो जाती अनुमान वे अपने ही अनुसार लगाते इसलिए उनके मन से गालियां उठती उनको लगता है मैं नष्ट कर रहा हूं उनके धर्म को जबकि मैं संभवतः धर्म को बचाने का एकमात्र उपाय कर रहा हूं नष्ट तो उन्होंने कर दिया है। नष्ट करने का काम तो वो कर चुके मगर उसको वो धर्म समझ रहे हैं मैं एक नई तरह की धार्मिकता को जगत में लाना चाहता हूं जिसको पंडितों पुजारी नष्ट ना कर सके धर्मों को तो नष्ट कर दिया अब धार्मिकता चाहिए मेरी इसकी चिंता नहीं है कि तुम ईसाई बनो हिंदू बनो बौद्ध बनो उनकी यही चिंता है मेरी चिंता यही है कि तुम धार्मिक बनो और धार्मिक होना बड़ी और बात है क्या लेना है ईसाई से क्या लेना बौद्ध से धार्मिक व्यक्ति ध्यान सीखेगा प्रार्थना में डूबेगा इस जगत के सौंदर्य में नहाएगा इस जगत के संगीत को अनुभव करेगा इस जगत में जगह जगह खोजेगा और पाएगा अदृश्य परमात्मा की उपस्थिति और अपने भीतर अनुग्रह का भाव चौथा प्रश्न आप सन्यास में दीक्षित हो रहे व्यक्तियों को बस एक नजर देखकर उनका नाम कैसे चुन लेते श्रद्धानंद एक पुराना हिप्पी नाई से बाल कटवा रहा था नाई ने पूछा क्या आप किसी समय नौसेना में थे हिप्पी ने आश्चर्य से पूछा तुमने कैसे जाना क्या तुम भी नहीं साहब नाई ने कहा अभी अभी मुझे आपके बालों के बीच टोपी मिली ज्यादा खोजबीन थोड़ी करनी पड़ती अब जैसे श्रद्धानंद तुम्हारी तरफ देखा न श्रद्धा ना आनंद मैंने कहा कि ठीक श्रद्धानंद दो चीजों की तुम्हें जरूरत है श्रद्धा की और आनंद की यह प्रिस्क्रिप्शन है भैया ये तुम्हारा नाम नहीं ये तुम्हारे लिए दवाई का नुस्खा है कि दो चीजें तुम्हें चाहिए तुम्हारे चेहरे पे दिखा संदेह तुम्हारी शकल मातमी कि अब रोए तब रोए कि अब रोते ही हो तो मैंने जल्दी से कहा श्रद्धानंद भैया रोना मत अब जो हुआ हुआ श्रद्धानंद सुनकर तुम जरा प्रसन्न हुए थे तो मैं धीरज आया था ढाढ़स बंधा था आनंद शब्द ने ही तुम्हें प्रफुल्लित कर दिया था क्यारे मैं भी और आनंद वाह अभी होना है अभी हो नहीं और नाम इसलिए दे दिया कि जब भी तुम्हें देखूंगा और तुम्हारा नाम तो ख्याल रखूंगा कि अभी हुआ मामला कि नहीं जिस दिन हो जाएगा उस दिन भी मैं समझ लूंगा कि बस अब बात हो गई